अष्टावक्र गीता दसवा प्रकरण कृष्णा ही बंधन है विहाय कुरु अपने शत्रु काम भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा तो इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर पर्वत उपेक्षा का भाव रखो सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो स्वप्ने स्वप्न मित्र, दा मित्र जमीन धन महल स्त्रियां उत्तराधिकार आदि संपत्तियां ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान तीन या पांच दिन की वस्तु है ऐसा देखो समझो यत्र यत्र भवे तृष्णाम संसार प्रौढ़ वे तृष्ण सुखी भवन जहा जहाँ तृष्णा है वही वही संसार है ऐसा जानो प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी निश्चिंत हो जाओ तृष्णा मात्रात्मको बंध तन्नाशो मोक्ष केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत क्रित और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक, तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है अविद्या भी कुछ नहीं है फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो राज्यम सुता सुखा तव नाम जन्मनि जन्मनि राज्य पुत्र स्त्री शरीर और सुख इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट न हो गए नष्ट हो गए न कामे न न संसार कांतारे वृत्तांतम सुकृतना वृत्ता धन भोग अथवा पुण्य कर्म ये सब अब बहुत हो चुके हैं बस करो इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली कति जन्मा न मन दुख माया कर्म मया पर न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेश प्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है अब तो उनसे उपराम हो जाओ जाओमद् अष्टावक्रम अव विरचिता ब्रह्म विद्या प्रोक्त उपसम दशम प्रकरण समाप्त